तीन का ओम का चरण के में ओ सांख्य दर्शन की पांचवी कक्षा पीछे बंधन के कारण की विवेचना चल रही है बंधन क्यों होता है और उस प्रसंग में बीच में बात की बात भी आई और उसी प्रसंग को और आगे चलाएंगे भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं उनका भी प्रसंग प्रसंगवशात यहां उल्लेख होता है खंडन होता है निषेध होता रहता है कल के पाठ में से कोई बात स्पष्ट रही हो कि नहीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं एक प्रश्न मेरे पास आया है उपादान कारण व निमित्त कारण किसे कहते हैं कारण शब्द का तात्पर्य आपको पता होगा प्रसंग है कोई चीज उत्पन्न होती है तो उस पर उसका कोई भी चीज उत्पन्न होती है तो उस उत्पन्न चीज को कहते हैं कार्य वस्तु हो कुछ भी हो उसको कार्य कहते हैं रुकना एक मिनट कारण शब्द का मतलब होता है कॉज कोई कार्य उत्पन्न हुआ कोई वस्तु उत्पन्न हुई तो उसे उत्पन्न करने में कौन कौन से कारक हैं कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसे उत्पन्न करती हैं जो भी वस्तु को उत्पन्न करने में सहायक होता है उन सबको उस उत्पन्न हुई वस्तु का कारण कहा जाता है जो चीज उत्पन्न हुई है उसे उत्पन्न करने में जिस जिसकी सहायता मिलती है जो जो सहयोग प्रदान करते हैं, जिनके बिना वो उत्पन्न नहीं हो सकती थी उन सब को उत्पन्न हुई वस्तु का कारण कहते हैं ये तो कारण का अर्थ है। जैसे कि घड़ा उत्पन्न होने वाली वस्तु है घड़े के उत्पन्न होने में कौन कौन सी चीजें सहायक हैं? तो उसमें मिट्टी कुम्हार कुम्हार का वो चाक गोल गोल घूमता है पानी भी ले सकते हैं डंडा भूमि इत्यादि जो चीजें हैं वो सब उसमें सहायक होती हैं और परंपरा से जाए तो मिट्टी मिट्टी कहाँ से आई कौन लेके आया वो भी उसके सहायक माने जा सकते हैं तो ये सब चीजें कारण कहलाती हैं घड़े का कारण ये सब चीजें हैं इसी तरह वस्त्र का कारण धागा है वो यंत्र है जिसमें वो बनाया जाता है जुलाहा है जो बनाता है या तो विद्युत से बनता है आजकल पावर लूम्स होते हैं वहां वो कारण मान लीजिए जो भी हैं जो सहायक हैं उनको कारण कहा जाता है कि जितने भी कारण हैं वो एक जैसे नहीं होते इनमें कुछ भिन्नताएं होती हैं वस्तु को उत्पन्न करने में जो सहायक है वो सब एक जैसे नहीं होते भिन्नता होती है उसको आप लोग भी बताएंगे घड़े के उत्पन्न होने में मिट्टी भी सहायक है और कुम्हार भी सहायक है लेकिन मिट्टी और कुम्हार में क्या भिन्नता है कुछ भिन्नता प्रतीत होती है क्या ये दोनों स... समान रूप से कारण है या भिन्नता है क्या भिन्नता दिखाई दे रही है वो आप में से भी कोई बताएंगे जी बैठे बैठे बता दीजिए एक जड़ है एक चेतन ठीक है एक अंतर और मुजी नहीं कारण तो दोनों है करता भी एक कारण होता है अभी जो हमने कारण की क्या परिभाषा की जो चीज उत्पन्न होती है उसको उत्पन्न करने में जो भी सहायक होता है तो कुमार भी सहायक होता है तो कुमार भी कर्ता होता है और संस्कृत भाषा में इनको कारक बोलते हैं जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होता है कर्ता भी एक सहायक है तो दोनों कारण हैं, मिट्टी भी कारण है और कुमार भी कारण है लेकिन दोनों में अंतर क्या है घड़े की दृष्टि से देखिए एक चेतन और जड़ का तो अंतर बताया वो इनका स्वतंत्र अंतर बताया आपने की मिट्टी जड़ है और कुमार चेतन है लेकिन आपको कैसे बताना है घड़े को ध्यान में रखते हुए मिट्टी और कुमार का अंतर देखिए वो बताइए मिट्टी जो है उससे बनता है घड़ा तो कुम्हार बनाता है बनाने वाला ठीक है मिट्टी से घड़ा बनता है और कुम्हार बनाता है इसको और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आप बोलिए नहीं ये शब्द मत बोलिए कि ये उपाद देखे ये उपादान कारण है ये निमित्त कारण है ये शब्द मत बोलिए इसी को समझाने के लिए तो मैं ये सारी बात कर रहा हूँ आप उन्ही शब्दों को बोलेंगे तो इनको कैसे पता लगेगा जिनको पता है जानते हैं उनके लिए ये व्याख्या नहीं हो रही है जिनको ये अंतर नहीं पता है उनके लिए व्याख्या हो रही है तो मिट्टी और कुम्हार में क्या अंतर है घड़े की दृष्टि से हाँ मिट्टी के परमाणु से घड़ा बनता है उस से कोई से उसमें से कोई चीज ऐसे परमाणु नहीं है। ठीक है इनका ये कहना है कि मिट्टी तो खुद घड़े में जाती है मिट्टी के कर्ण और जो भी स्वरूप है मिट्टी का वो घड़े में रहता है लेकिन कुम्हार ऐसा नहीं है ठीक है इसको अब थोड़ा शास्त्रीय भाषा में कहें तो मिट्टी घड़े में यानी अपने कार्य में अन्वित होती है उसमें अनुसरण करती है साथ साथ में रहती है लेकिन बनाने वाला उस घड़े के साथ साथ में नहीं रहता है ऐसा ही वस्त्र में है तंतु वस्त्र के साथ साथ रहता है उसके साथ ही रहता है लेकिन जुलाहा उसके साथ नहीं रहता उसमें जाता नहीं है ये दोनों में अंतर है तो जो कारण किसी कार्य को उत्पन्न करने में जो सहायक तत्व हैं उनमें से जो कारण अपने कार्य में भी अन्वित होता है साथ में जाता है उसको उपादान कहते हैं। आधार होता है वो मेटेरियल कॉज होता है वो द्रव्य है मिट्टी को हटा देंगे तो घड़ा नहीं रहेगा लेकिन कुमार को हटा देंगे तो घड़ा बना हुआ रह सकता है कुमार के नष्ट होने मरने से घड़े पे कोई अंतर नहीं आएगा लेकिन मिट्टी के हटा देने से घड़ा घड़ा नहीं रहेगा नष्ट हो जाएगा तो किसी कार्य के उत्पन्न करने में जो सहायक चीजें होती हैं उनमें से ऐसी सहायक चीजें जो उस कार्य द्रव्य में साथ साथ में जाती हैं उसको उपादान कारण कहते हैं तो घड़े का मिट्टी वस्त्र का तंतु और दही का दूध और रोटी का आटा ठीक है और मकान का ईंट मिट्टी सीमेंट लोहा जो भी आप कहना चाहें पत्थर वो ये उत्पादन कारण होगा ठीक है अब पूछा इन्होंने निमित्त कारण तो ऐसा कारण जो कार्य में नहीं जाता हो कार्य को उत्पन्न करने में सहायक ऐसा द्रव्य जो कार्य में नहीं जाता उत्पन्न वस्तु में नहीं जाता सहायक तो है लेकिन उसके साथ साथ नहीं जाता उसमें विद्यमान नहीं रहता उसको निमित्त कारण कहते हैं जैसे मिट्टी का घड़ा जैसे कपड़े का जुलाहा जैसे दही का दही का निमित्त कारण मनुष्य जो जमाने वाला है जो जमाने वाला है जैसे वह कुमहर है जुलाहा है है जमाने वाला है ये जमाने वाली है जो भी है मकान का निमित्त कारण कारीगर मजदूर जो भी हैं वो निमित्त कारण क्योंकि वो इन निर्मित वस्तुओं के साथ में नहीं रहते हैं तो उपादान कारण वो निमित्त कारण हो गया और किन्हीं को कुछ पूछना है एक कारण साधारण कारण भी होता है लेकिन इन्होंने दो ही कारणों का पूछा था इसलिए मैंने वही बताया और कुछ पिछले पाठ के बारे में पूछना उधर दीजिए पीछे नमस्ते ये उन्नीसवी शख्या पंद्रा बढ़ जी इसमें नित्य शुद्ध मुक्त सभा जो तो बात नहीं थी तो ये हमने नित्य को मुक्त के साथ जोड़ा योगी से हम जोड़ रहे हैं या ये सूत्र में रहा है सूत्र में तो सब इकट्ठा लिखा हुआ है और इसके संस्कृत की दृष्टि से दोनों तरह से व्याख्या की जा सकती है ठीक है हम उस तरह भी करते हैं जैसा कि लोक में प्रचलित प्राय प्रचलित है कि स्वभाव शब्द को सबके साथ में जोड़ते हैं। उसके लिए ये संस्कृत की दृष्टि से ये द्वन समास है तो एक परिभाषा चलती है द्वंद्वाद्वान्ते च्रूय मानम पदम प्रत्येकम अभी सम्बध द्वंद्व समास के प्रारंभ में या अंत में जो शब्द सुना जाता है वो सबके साथ में जुड़ जाता है ये प्रसंगवशात यानी उस नियम के अनुसार हम यहाँ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जो स्वभाव शब्द को सबके साथ जोड़ते हैं, वो भी न्याय संगत है नित्य स्वभाव शुद्ध स्वभाव बुद्ध स्वभाव और मुक्त स्वभाव इसमें क्या किया द्वंद्व समास के अंत में जो स्वभाव शब्द आया उसको सबके साथ में जोड़ दिया कि आत्मा कैसा है नित्य भी है शुद्ध भी है बुद्ध भी है मुक्त भी है ये चार विशेषण दिए ये द्वंद्व समास की तरह से तो अंत वाला उसके साथ में जुड़ गया लेकिन आगे वाला भी जुड़ जाता है ये भी एक प्रक्रिया होती है वो कम देखा जाता है लेकिन वो भी प्रक्रिया है नित्य शब्द को भी सबके साथ जोड़ा बीच के तीन के साथ और अंत वाले को भी हम सबके साथ जोड़ने, बीच के तीन के साथ नित्य शुद्ध स्वभाव नित्य बुद्ध स्वभाव और नित्य मुक्त स्वभाव ये भी कर सकते हैं यहां जो प्रसंग है वो मुख्य रूप से मुक्त स्वभाव के संदर्भ में है बुद्ध शुद्ध भी जोड़ सकते जो मुक्त स्वभाव वाला है जो बंधन में नहीं आना चाहता सदा मुक्त ही रहना चाहता है ऐसा जो है वो प्रकृति से जा करके कैसे बन सकता है क्योंकि बंधन की प्रक्रिया में ये प्रश्न उठ रहा था एक संभावना व्यक्ति की पहली संभावना ये थी कि प्रकृति ने आकर के जीव को बांध लिया आत्मा को इसलिए बंधन हो गया अब यहां पलट करके कहा है चलो तो प्रकृति तो परतंत्र है वो तो बांध नहीं सकती तो आत्मा खुद ही प्रकृति से जाकर के बंध गया हो जब इस संभावना की बात हुई तो भाई वो तो मुक्त स्वभाव है वो तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है वो कैसे जाकर के जड़ वस्तु से बन सकता है अपने को बांध सकता है जो सदा मुक्त रहना चाहता है वो स्वयं जाकर के कैसे बंधेगा तो प्रसंग में मुक्त स्वभाव ये जहाँ सबसे मुख्य बात है बाकी शुद्ध और बुद्ध भी जोड़ी जा सकती है और वो नित्य रूप से है सदा सदा से है कभी मुक्त स्वभाव वाला हो और कभी बद्ध स्वभाव वाला हो ऐसा नहीं नित्य ही मुक्त स्वभाव वाला है वो जैसे कभी कभी घर में बंधना अच्छा लगता है कभी घर से बाहर स्वतंत्र जाना अच्छा लगता है तो ये तो अनित्यता से रहता है लेकिन आत्मा का स्वभाव क्या है वो नित्य ही मुक्त स्वभाव वाला है इसको जोड़ देने के लिए नित्य को इस ढंग से जोड़ दिया और दूसरे ढंग से भी आप कह सकते हैं कि जो स्वभाव होता है वो नित्य ही होता है ये मान करके नित्य को अलग से भी ना जोड़ेंगे तो स्वभाव शब्द से भी ये बात आ सकती है यदि स्वभाव असंभव असंभव है ठीक है नहीं तो मुक्त तो नहीं है मुक्त भी स्वभाव है वो मुक्ति तो चाहता है स्वभाव में है मुक्ति चाहने का स्वभाव है मुक्त रहने का स्वभाव है होता नहीं है मुक्त होता नहीं है जैसे सुखी रहने का हमारा स्वभाव है हम दुखी रहना नहीं चाहते दुखी रहने का हमारा किसी का स्वभाव नहीं है स्वभावता है सुख ही चाहते हैं दुख नहीं चाहते लेकिन फिर भी हम दुखी तो होते हैं उसके कारण है तो आत्मा मुक्त रहने के स्वभाव वाला है वो सदा मुक्ति के लिए प्रयास करेगा संसार में भी है बंधन में भी है तो भी किसी न किसी तरह मुक्ति का प्रयास करेगा वो जो नियम बांधे जाएंगे उससे वो बचना चाहता है आप भी इस आश्रम के शिविर के नियमों से चाहते है ना थोड़ा जहां अवसर मिले उससे मुक्त रहना चाहते हैं जी, पीछे जी पीछे, पीछे पंद्रह और सूत्र में, में संघात शब्द तो आया असंघात और तो संघात ये आत्मा के में ये संबंध में संघात शब्द नहीं है सूत्र में असंघात असंगो ही अयम पुरुष इति असंग शब्द का प्रयोग है यहाँ पर नीचे असंग शब्द का मतलब असंघाती है ठीक है वो उन्होंने अर्थ लिया होगा वैसा असंग का मतलब है असंघात ले सकते हैं संघ का मतलब है जोड़ जैसे संग दोष लग जाता है हम कहते हैं ना संगति का दोष है तो संघ का मतलब है जो जिससे कोई चीज जुड़ सकती है और असंग का मतलब है जिससे कोई जुड़ नहीं सकती लिप्त नहीं हो सकती चीज उसको कहते हैं असंग जैसे कि लोक में उदाहरण दिया जाता है कि कमल जल में रहते हुए भी जल से अछूता रहता है या कमल के पत्ते पे पानी डले तो पत्ता भीगता नहीं है वो पानी अलग से रह जाता है मोती की तरह संग नहीं होता है वो ये इस तरह की बात है कि ये आत्मा कैसा है असंग है तो असंग है मतलब कोई चीज आके उससे लिप्त नहीं होती है जुड़ती नहीं है चिपटती नहीं है और इसीलिए वो असंघात रूप है जिस वस्तु से दूसरी चीज आके जुड़ जाती है चिपट जाती है जैसे इन दीवारों पे प्लास्टर चूना सीमेंट की सी, सामग्री बजरी वगैरह रहती है हम लगाते हैं तो ये उससे चिपक जाती है और चिपक जाती है तो ये कैसा है संघात रूप है अनेक तत्वों से मिलके बनाए तो आत्मा के साथ कुछ जुड़ता नहीं है युक्त नहीं होता है इसलिए वो संघात नहीं है संघात का मतलब होता है अनेक वस्तुओं से मिलकर के जो बनाए उसको संघात बोलते हैं तो आत्मा संघात नहीं है उससे कोई जुड़ता ही नहीं है जुड़ता ही जुड़ नहीं सकता है जैसे पानी में हाथ डालें तो अपने हाथ पे पानी लग जाता है ना लिप्त हो जाता है हाथ लेकिन हाथ को पारे में डालें तो पारे में कभी हाथ डाल के देखा अवसर नहीं मिलता है लेकिन वो जैसे चिपटता नहीं है जैसे तेल चिपट जाता है पानी चिपटता है दूध चिपटता है घी चिपटता है ऐसे वो पारा चिपकता नहीं है उंगली डालेंगे तो ये निकालेंगे वो अलग ही हो जाता है तो आत्मा से कुछ चीज चिपटती नहीं है ऐसा कहना चाहते असंगो ही अयम पुरुष और आगे भी ये प्रसंग आएगा अभी और आगे भी एक सूत्र आएगा जिसमें असंग को और निर्गुण को साथ साथ जोड़ करके उन्होंने बताया ठीक है अन्य कोई इनको एक कोटलेस और दो की बातें बात ना, एक और कर लीजिए प्रणा तो तो वो प्रणाम आचार्य पिछले सुविधित रूप में जो चर्चा चली कि क्रम जो है वो प्रबंधन का कारण अभी जो चर्चा चली तो कर्म का जो विमित कारण है वो तो, तो भाजपा ही है ठीक है कारण कारण कारण हुआ हुआ तो तो तो आत्मा ही जैसे अभी था है को ठीक है आत्मा कर्म का निमित्त कारण है कोई आपत्ति नहीं है इसमें वो ठीक है और इसीलिए आत्मा को ये भोक्ता मानते हैं भोग आत्मा को ही होता है और जिसने किया है उसी को भोग होता है ये सारी बातें स्वीकार करते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन क्या वो कर्म बंधन का कारण है कर्म ही बंधन का मूल कारण है प्रसंग ये चल रहा है कि मूल कारण क्या है इसके अपवाद आपको बताए कि जीवन मुक्त व्यक्ति भी कर्म करता है लेकिन उसके कर्म बंधन का कारण नहीं बनते यदि कर्म ही बंधन का कारण है तब तो जीवन मुक्त भी बंधन में आना चाहिए वो मुक्ति में क्यों चला जाता है परमात्मा भी कर्म करता है यदि कर्म बंधन का कारण है तो परमात्मा भी बंधन में आना चाहिए और शतक तो, तो, तो असंख्यात कर्म करता है और प्रतिक्षण इतनी बड़ी सृष्टि है न जाने कितने कर्म कर रहे हैं हम कल्पना भी नहीं कर सकते तो यदि कर्म ही बंधन का कारण है ये नियम बनाएंगे तो जहां जहां कर्म है वहां वहां बंधन होगा या दूसरे शब्दों में जो जो कर्म करता है वो वो बंधन में आता है ये व्याप्ति बनेगी फिर और इसका दोष कहा जाएगा जीवन मुक्त में निष्काम कर्ताओं में और परमात्मा में भी इसलिए कर्म बंधन का मूल कारण नहीं है ये तो बात स्वीकार की ही जा रही है उसमें आप लोग समस्या नहीं समझिए कर्म के अनुसार शरीर मिलता है ये स्वीकार्य है जिसने कर्म किया है यानी जो कर्म के लिए उत्तरदाई है चेतन उसी को फल मिलता है ये सब बातें अपनी जगह स्थिर हैं, उसका कोई खंडन नहीं कर रहा है लेकिन कर्म बंधन का कारण नहीं है मूल कारण नहीं है कुछ और चीज चाहिए तब ये बंधन का कारण बनता है नहीं तो नहीं बनता है तो यहाँ तो वो चर्चा चल रही है इस दृष्टि से इनका ये कथन ठीक है हो गया आगे देखिए अच्छा पूछिए स्वतंत्र नहीं दे पाएंगे इसको हाँ वो नित्य स्वभाव के साथ जोड़ेंगे फिर ले सकते हैं। नहीं क्योंकि ये संस्कृत की दृष्टि से समस्त पद है स्वभाव्य विभक्ति अंत में लगी हुई है बाकी तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ये सब समास नहीं नित्य अलग अलग करेंगे तो हो सकता है लेकिन वो नित्य कौन सा देखिए अगर आप सब शब्दों को अलग करेंगे तो नित्य से शुद्ध से बुद्ध से, से भी लेना पड़ेगा अब स्वभाव से का क्या मतलब होगा शुरू के चार तो जुड़ जाएंगे इसलिए स्वभाव को सबके साथ जोड़ना होगा नित्य स्वभाव नित्य है स्वभाव जिसका स्वभाव है जिसका शुद्ध स्वभाव है जिसका बुद्ध स्वभाव है जिसका मुक्त स्वभाव वाला जो है ऐसी आत्मा मुक्त प्रकृति से जाकर के स्वयं नहीं जुड़ सकती बंधन को प्राप्त नहीं हो सकती हमेशा तो रहने, रहने का जिसका स्वभाव है ऐसा लगे ठीक है तो अब आगे का पार्ट देखेंगे इकतालीसवें सूत्र तक हमने देखा था और यहां तक क्षणिक वाद को इन्होंने खंडित किया था अब आगे बयालीसवां सूत्र है इसमें विज्ञानवाद की चर्चा चल रही है इकतालीस हो गया बयालीस मत चलेगा सूत्र बोलेंगे न विज्ञान मात्र प्रतीत है विज्ञान मात्र नहीं है ये इनकी प्रतिज्ञा है खंडन कर रहे हैं विज्ञानवादी क्या मानते हैं सब कुछ विज्ञान ही है विज्ञान का मतलब बस विशेष ज्ञान हम जो जानते हैं अंदर जो जानते हैं बस बोले वो ही है बाहर कुछ नहीं है जो है वो बस ज्ञान ही है विज्ञान ही है बाहर कुछ नहीं है ऐसा वो मानते हैं अर्थात जो भी है वो विज्ञान ही है ज्ञान ही है इससे अतिरिक्त तो कुछ नहीं है ऐसा उनका मानना है तो उसका खंडन यहाँ पर सिद्धांति के द्वारा किया जा रहा है कि न विज्ञान मात्र सब कुछ विज्ञान ही है ये बात ठीक नहीं है सिद्धांति सूत्रकार विज्ञान का खंडन नहीं कर रहा है विज्ञान को तो वो भी मानता है बोध ज्ञान समझ ये तो उसको तो स्वीकार कर रहा है लेकिन सब कुछ विज्ञान ही विज्ञान है विज्ञान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं विज्ञान मात्र है ये जो कथन है उसका निषेध कर रहा है ना विज्ञान मात्रम। विज्ञान भी है और विज्ञान के अतिरिक्त भी चीजें है ये इनका सिद्धांत है तो न विज्ञान मातरम क्यों नहीं है विज्ञान मात्र तो उसके लिए हेतु दे रहे हैं कारण बता रहे हैं भाई ये प्रतीत है बाहर वो वस्तुएं दिखाई देती हैं। विज्ञान ये ज्ञान तो अंदर रहता है बोध तो अंदर रहता है लेकिन जिसका बोध कर रहे हैं जिसका ज्ञान कर रहे हैं बाहर उसकी प्रतीति होती है कि देखो ये है ये वृक्ष है ये मकान है ये व्यक्ति है भाई ये प्रतीति होने से बाहर प्रतीति होने से ये सिद्ध होता है बाहर वस्तु की प्रतीति होने से सिद्ध होता है कि सब कुछ विज्ञान मात्र नहीं है ना अंदर जो हो रहा है वो विज्ञान मात्र है वो ज्ञान है क्योंकि वस्तु तो बाहर है हमें तो केवल ज्ञान हो रहा है उसका वस्तु अंदर थोड़ा ना चली जाती है तो यह हेतु दिया बाह्य प्रतीति होने से न विज्ञान मात्रम केवल विज्ञान मात्र नहीं है खंडन कर दिया और विज्ञानवाद के खंडन के लिए ही एक और आक्षेप कर रहे हैं अगला सूत्र तैतालीसवां बोलेंगे तद तदा भावात शून्यम तरही तदा भावे इसका मतलब इसको खोलेंगे तद अभावे उसका अभाव होने पर किसका अभाव होने पर ये जो पीछे भाई ये प्रतीति कही थी कि बाहर भी प्रतीत होता यानी वस्तु यदि आप सिद्धांति पूर्व पक्षी को कह रहे हैं विज्ञानवादी को कह रहे हैं यदि आप बाहर वस्तु को नहीं मानते हैं उस तत्का वस्तु का यदि अभाव है तो तद अभावे तत्का मतलब वस्तु उस वस्तु का यदि अभाव है तो तद अभाव, वस्तू। उस वस्तू अभाव, तो तद अभाव उसका भी अभाव हो जाएगा उसका किसका विज्ञान का आप विज्ञान को तो मानते हैं वस्तु को नहीं मानते हैं यदि वस्तु को आप नहीं मानेंगे तो विज्ञान का भी अभाव हो जाएगा क्योंकि कोई वस्तु हमारे सामने नहीं है तो हमें उसका ज्ञान कहां से होगा वस्तु नहीं रहती है तो हमें उसका ज्ञान नहीं होता है तो आप जो विज्ञान को तो मान रहे हैं लेकिन वस्तु को नहीं मान रहे हैं अगर ऐसा करेंगे तो आप जिस विज्ञान को मान रहे है उस विज्ञान का भी अस्तित्व नहीं रहेगा फिर तो कुछ भी नहीं रहेगा क्या कहा तदभावे वस्तु का अभाव होने पर यदि आप ऐसा मानते हो तो तदभावे विज्ञान का भी अभाव हो जाएगा तो फिर क्या होगा शून्यम तरही फिर तो शून्य रहेगा कुछ भी नहीं रहेगा वस्तु को तो आप मान नहीं रहे हो और वस्तु नहीं है तो विज्ञान भी नहीं रहेगा तो फिर बचेगा क्या कुछ भी नहीं सबको शून्य ही शून्य होगा फिर दोष आ जाएगा जबकि आपका सिद्धांत है कि शून्य नहीं है विज्ञान तो है पर जिस शैली से आप मान रहे हो फिर तो आपको शून्य मानना पड़ेगा ये आपके पक्ष में दोष आएगा आपका सिद्धांत खंडित हो जाएगा इसलिए यदि आप विज्ञान को मानते हैं तो आपके पक्ष में शून्य तो हो नहीं सकता और आप विज्ञान को मानते हैं तो वस्तु को भी मानना ही होगा बाहर उसकी प्रती होती है वस्तु के बिना तो उसका ज्ञान भी नहीं होगा इसलिए विज्ञानवाद ठीक नहीं है ये यहां पर बात है तो ये जो विज्ञानवाद है वो इस बंधन के प्रसंग में यू आक्षेप करे कि बंधन का कारण आप बाहर क्यों ढूंढ रहे हो न कोई वस्तु तो होती ही नहीं है वो बंधन का कारण कैसे होगी तो उसका उत्तर दिया नहीं वस्तुएं तो होती हैं। अब वो वस्तु बंधन का कारण है या नहीं है ये तो एक अलग बात है लेकिन आप ये कहकर के बाह्य वस्तु होती ही नहीं है इसलिए बाह्य वस्तु को बंधन का कारण खोजने की जरूरत ही नहीं है ऐसा नहीं कह सकते बाह्य वस्तुएं हैं और हम संभावना के रूप में ये कह ही सकते हैं सोच ही सकते हैं कि वो बाह्य वस्तुएं बंधन का कारण है या नहीं है ये शरीर ये प्रकृति बंधन का कारण है या नहीं है इस पे तो विचार किया ही जा सकता है तो ये विज्ञानवाद का निषेध किया अब उसके आगे शून्यवाद का खंडन कर रहे हैं ये भी एक वाद रहा विज्ञानवाद कम से कम विज्ञान को तो मानता है अब शून्यवाद को समझ में आ गया कि विज्ञान तो अकेला हो नहीं सकता वस्तु को तो मानना पड़ेगा लेकिन तो उसने उसने कहा कि नहीं वस्तु भी नहीं होती है कुछ भी नहीं होता है सब शून्य ही शून्य है <स्था> तो उस बात को उद्धृत करके खंडन कर रहे हैं चौवालीसवां सूत्र बोलेंगे शून्यम तत्वम भावो विनश्यति वस्तु विनाशस्य इसके टुकड़े करेंगे शून्यम तत्वम जो भी तत्व है वास्तव में तत्व क्या है वो शून्य ही तत्व है वास्तविक एक अल्प ये पूर्व पक्षी बोल रहा है पूर्व पक्षी अपने पक्ष को रख रहा है उसकी प्रतिज्ञा है उसका अपना सिद्धांत है कि तत्व क्या है तो बोले बस शून्य ही तत्व है कोई कहता है नहीं जड़ और चेतन ये दो तत्व है प्रकृति जीव परमात्मा ये तीन तत्व है कह नहीं केवल ब्रह्म तत्व ही है ये कह रहे नहीं बस शून्यम तत्व शून्य ही तत्व है और कुछ कोई तत्व ही नहीं है क्यों तो उसके लिए वो अपना हेतु दे रहा है प्रस्तुत कर रहा है तो अगला इसमें कहा भावो विनश्यति एक बात हुई कि जितनी भाव दिखाई दे रहे हैं भाव का मतलब है सत्तात्मक चीजें मकान कपड़े वस्त्र अन्न फल जो भी कुछ पानी मिट्टी ये जो भाव दिखाई दे रहा है वो सारा नष्ट हो जाएगा होगा या नहीं हो जाएगा ना नश्वर है संसार तो जो भाव है वो विनश्यति भविष्य में नष्ट हो जाएगा तो क्यों नष्ट हो जाएगा ये भविष्य में तो उसका उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी ही वस्तु धर्मत्वात विनाश विनाश के वस्तु का धर्म होने से अर्थात सब वस्तुओं का ये स्वभाव है धर्म है कि वो नष्ट होने वाली है तो जब सब वस्तुओं का ये स्वभाव है कि वो नष्ट होने वाली हैं, तो सब वस्तुएं नष्ट होंगी या नहीं तो जीवन का असली तत्व क्या है शून्य है ये तो हम सब मान करके खेल रहे हैं ये चीज है वो चीज है ये तत्व तोड़ना है ये तो नाश ही होने वाले है तो शून्य है ठीक है और अध्यात्म में भी आप खूब सुनते ही होंगे इस शरीर का क्या करना ये तो नष्ट होने वाला है नश्वर शरीर है ठीक है ये मकान ये भी नश्वर है ये धरती भी नश्वर है तो नश्वर है तो कैसी है फिर ये जो नश्वर चीज है उसके पीछे क्या पड़ना तो उसको क्या करना चाहिए छोड़ देना चाहिए भी नश्वर चीज को लेके क्या करना है ये उपदेश क्यों दिया जाता है ये शरीर भी नश्वर धन भी नश्वर ये परिवार भी नश्वर ये मकान नश्वर ये क्यों दिया जाता है उपदेश नश्वर चीज के पीछे क्या जाना नित्य चीज परमात्मा के प्रति अनश्वर के प्रति जाना है ना हमें इसलिए नश्वर को क्या करना चाहिए छोड़ देना चाहिए ठीक है देखो तो चक्कर आ गया तो ये भी ऐसे ही है उसी तरह कि ये सब शून्य है नश्वर है छोड़ना योग्य है लेकिन ये वेद का सिद्धांत नहीं है उपनिषद का सिद्धांत नहीं है वो कहते हैं अनित्येन नित्यम प्राप्तवानस्मि मैंने इसी अनित्य के द्वारा उस नित्य को पाया है ये इतना महत्वपूर्ण है ये शरीर नश्वर है लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण है इसको नश्वर कह, कह, कह के हम इसकी बहुत निंदा करते हैं ये नश्वर किसने बनाया है ईश्वर ने बनाया है तो कितना दुष्ट ईश्वर है जिसने ये नश्वर बनाया इसकी निंदा करके हम ईश्वर की निंदा कर देते है इस संसार की निंदा करके हम ईश्वर की निंदा करते हैं और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि ईश्वर तो इतना महान है वो सर्वोत्कृष्ट चीज ही बनाता है शरीर की प्रशंसा करते हैं तो बहुत प्रशंसा करते हैं प्रकृति तो की भी बहुत प्रशंसा करते है तो परमात्मा ने इनको मुक्ति प्राप्ति के लिए अपनी प्राप्ति का साधन बना के दिया है हमें इसलिए भले ही ये नष्ट होते हैं ये हे कोटी में नहीं आते कभी भी ये तो भी अधिक सिद्धांत तो नहीं है जो आधा अधूरा अध्यात्म चलता है ना वहां इस तरह की बातें चलती हैं। फिर वो ऐसे लोग खाना पीना भी छोड़ देते हैं जब नश्वर है तो क्यों खाऊं? नश्वर है तो उपचार क्यों करूं तो वो फिर वहां उपेक्षा करते हैं पूरी उपेक्षा तो वो भी नहीं कर पाते भूख लगेगी तो खाना पड़ेगा लेकिन बहुत सारी उपेक्षा वो करने लग जाते हैं शरीर की और उसका दुष्परिणाम भी आता है प्रकृति की तो उपेक्षा करने लग जाएंगे इतना ही तो है कि उनका उचित उपयोग करना है इतना ही है कि इनको हमें लक्ष्य नहीं बनाना है इन प्राकृतिक पदार्थों को शरीर को भोगों को अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाना है यही बस बात है साधन के रूप में तो इनको दिया ही है परमात्मा ने और इनका उपयोग साधन के रूप में तो करना ही है साध्य के रूप में नहीं करना है यही तो अंतर है अध्यात्म में और भौतिकवाद में वो साधनों को साध्य के रूप में जब मान के चलते हैं तो यही भौतिक बात है और साधनों को साधन के रूप में मान के उपयोग करके स्वीकार करते हैं अच्छा उपयोग करते हैं और साध्य परमात्मा को मुक्ति को मानते हैं ये अध्यात्म हो गया तो छोड़ने की बात तो है ही नहीं वो तो जीवे में शरदम की बात है हमारे यहाँ तो तो ये शून्यवाद में शून्यवाद में क्या कहा कि सबको तत्व तो, तो शून्य ही है क्योंकि भावो विनश्यति जो भाव है वो तो नष्ट हो जाएगा और क्यों नष्ट होगा तो ये वस्तु धर्मत्वाद स्वभाव विनाशस्य विनाश के वस्तु का धर्म होने से बोलिए ये, ये, हो। ये तो आप कह रहे हैं ये नहीं कह रहे अभी हम पूर्व पक्षी को पढ़ रहे आप कह रहे हो वो गलत नहीं है वो ठीक है लेकिन अभी तो हम पूर्व पक्षी को देख रहे हैं तभी तो पूर्व पक्षी जो मानता है जो उसका दृष्टि है वो ही तो रखेंगे आप तो उत्तर पक्ष सिद्धांत पक्ष रख रहे हैं ये पूर्व पक्षी है इनके अपनी मान्यता ऐसी है उसका उत्तर देंगे आगे सूत्र का प्रश्न उठाया है पक्ष उठाया है, तो उसका उत्तर भी अवश्य देंगे इनका दीजिए आचार्य जी पहले वाले वादी स्वतंत्र और सामाजिक ये आचार्यों का नाम है और ये नहीं ये उनकी परंपराओं के नाम हैं जो बौद्धों के चलते हैं ये नाम हैं उन नामों को लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर क्योंकि सूत्र में ये लिखा नहीं है और इन सूत्रों को प्रक्षिप्त भी माना जाता है पीछे आपके सामने बताया तो प्रक्षिप्त क्यों मानते हैं उसके पीछे कुछ इसी तरह के सोचे हैं कि भाई ये जो बातें लिखी गई हैं ये तो बौद्ध लोग मानते हैं उनके यहां प्रचलित हैं और बौद्ध तो बाद में हुए ये तो बहुत पहले का था तो जो पहले का ग्रंथ है उसमें बाद वाले की चीजें कैसे आ गईं नहीं आनी चाहिए इसका मतलब है किसी ने बाद में इसमें जोड़ दिया है इसको तो ये एक पक्ष है ठीक है इसको मिलावट मान के प्रक्षेप मान करके इसको हटा देते हैं सूत्रों से एक दूसरा पक्ष क्या है कि यहां जो ये बातें आई हैं ये सिद्धांत ये मान्यताएं ये बौद्धों के बाद से ही हुई हो ऐसा नहीं हो तो पहले से भी चलती थी अब वो बौद्धों के द्वारा स्वीकृत हैं बौद्ध लोग ऐसा मानते हैं लेकिन उससे पहले भी तो ये मान्यता किन्ही की रही होगी प्रचलन में रही होगी उनका नाम जो भी हो तो यहाँ कोई नाम थोड़ा ना लिया है किसी का एक सिद्धांत रखा है ऐसी मान्यता तो नास्तिक तो पहले भी होते होंगे भिन्न मान्यता वाले पहले भी होते होंगे तो बस वो उल्लेख है इससे ये सिद्ध नहीं हो जाता या तो यू माने कि जो आक्षेप करते हैं कि भाई ये सांख्य दर्शन बुद्ध के बाद का है या तो पर वो तो शिकार नहीं होता क्योंकि वो अन्य प्रमाण है कि तो बहुत प्राचीन है तो इस भाग को प्रक्षिप्त मान लेते हैं ऐसा ना करके अगर हम इसको संख्य का भी माने क्योंकि अभी परंपरा में हमें यही प्राप्त हो रहा है तो ये बातें पहले से भी प्रचलित थीं उनको यहां पर उद्धृत किया गया है उस समय मान्यताएं थी ये उसको उद्धृत किया गया आज हमारे को ये मान्यताएं किसी वर्ग विशेष में दिखाई दे रही हैं इसलिए हम सोच रहे हैं कि ये उनकी है ये उनकी है वो तो पहले से भी किसी के मन में हो सकती है पहले से भी चर्चित चल, चल रही हूं उसका उल्लेख इसी तरह से जैसे वैशे आदिवत कहा था उन्होंने नठ पदार्थ आदिवादिन वैश्विक अब उसमें वैशेषिक शब्द आ गया तो एक तरफ तो हम ये स्वीकार करते हैं कि सांख्य दर्शन की रचना सबसे पहले हुई इन छओ दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन है और दूसरी तरफ इसमें वैशेषिक का नाम आ गया तो इसका मतलब वैशेषिक दर्शन के बाद का होगा किसी का नाम कोई ले रहा है इसका मतलब है वो उस नाम जिसका ले रहा है उसके बाद का है इतिहास वाले ऐसे देखते हैं तो इस आधार पर भी कहते हैं कि ये वैशेषिक के बाद का तो है नहीं इसका मतलब है सूत्र प्रक्षिप्त किए गए एक तो ये शैली है दूसरा कि वहां वैशेषिक नाम आया है लेकिन वैशेक नाम दो तरह से रखा जा सकता है एक होता है संजया नाम रूढ़ी नाम जैसे आपके हमारे सबके जो नाम हैं वो कैसे हैं हमारे पड़ गए हैं वैसे वैसे गुण कर्म हमारे हो या नहीं हो और गुण कर्म होते हुए भी वो नाम हो सकते हैं दोनों बातें और एक नाम होते हैं केवल गुण गुणवशात केवल गुण के कारण से वास्तविक नाम नहीं होता है वो उसका तो यहाँ जो वैशेषिक नाम आया वो उस ग्रंथ का नाम हो या आवश्यक नहीं है ग्रंथ का नाम तो एक रूढ़ी हो गया आजकल लेकिन एक सिद्धांत जो वैशेक सिद्धांत पहले से चल रहा था उसका उल्लेख है ये केवल ग्रंथ का वाचक को यह निर्णय नहीं कर सकते वो परंपरा से नाम भी आता है जैसे कि अभी हमारे भारत में चार पीठे हैं शंकराचार्य चार हैं और भी हैं पर चार मुख्य जो माने जाते हैं एक शंकराचार्य थे एक तो उनका नाम शंकराचार्य था वो कैसा नाम था उनका संजय था उनका तो खुद का नाम था अब चूंकि उन्होंने चार पीठें स्थापित किये और अब उस परंपरा में जो भी उस गद्दी पर बैठता है उनको भी क्या बोल देते हैं? शंकराचार्य अब इन दोनों नामों में अंतर है या नहीं ये जो बाद वाला है ये तो परंपरा से गुणवाची की जो भी यहां बैठेगा उसको शंकराचार्य कहेंगे उनका व्यक्तिगत नाम कुछ और होता है शंकराचार्य एक, एक पदवी हो गई वो नाम हो गया और एक शंकराचार्य जो विद्वान हुए थे वेदोद के उद्धारक हुए थे उनका जो नाम है वो तो उनका अपना नाम था ऐसे ही एक तो वैशेषिक दर्शन शास्त्र का नाम है जो आज हमें उपलब्ध होता है वो वैशेषिक है और एक है कि जो विशेष से संबंधित बातें बोलते हैं ऐसा जो एक चिंतन था विचार था उसको वैशेषिक बोलते हैं तो विशेष को आधार बना करके जो चर्चा करते हैं उनको वैशेषिक बोलते हैं विशेष का मतलब क्या है वो हमारे को योग दर्शन के सूत्र से भी पता लगता है वहां पर संसार के प्रकृति के तत्वों का जो यहां सांख्य में भी बताए जाएंगे उसमें विशेष, विशेषाविशेष लिंगमात्र और अलिंग गुण पर्वाणी गुण के पर्व वहां का विशेष अविशेष लिंगमात्र और अलिंग तो विशेष जो है ये पांच महाभूत और इधर ग्यारह इंद्रिया पांच ज्ञान कर्म कर्मेन्द्रियां और मन इनको विशेष कहते हैं इनको लेकर के जिस शास्त्र में अधिक चर्चा की गई उसको वैशेषिक बोलते हैं इनको विशेष एक पारिभाषिक है कि इन तत्वों को विशेष नाम से कहा जाता है इसकी चर्चा जहाँ होती है उसको वैशेषिक दर्शन मुख्य रूप से तो जो उसकी चर्चा करते हैं वो छह पदार्थ मानते थे तो इसलिए ग्रंथ का नहीं है तो इसी तरह से यहाँ जो भी सारी चर्चा चल रही है इसको किसी वर्ग विशेष से जोड़ के नहीं देखें, ये मान्यताएं पहले से थी उनका यहाँ उल्लेख किया जा रहा है ये एक बात है सूत्रकार खड़कवादी स्वतांत्रिक और वैवाहिक के पद का खटन करके इससे ये प्रतीत होता है की ये इनकी मान्यता इनका यही है वो सत्याग्र प्रकाश में भी इसके चार भेद किए हैं ना माध्यमिक योगाचार सौत्रांतिक और वैभाषिक चार प्रकार बताए वहां सत्याग्रह प्रकाश में भी इनकी अलग अलग दृष्टिया हैं बौद्धों में भी अलग अलग मान्यता है आज जैसे पहले हमने देखा ये विज्ञानवाद है ये भी आज भी प्रचलित है उनमें शून्यवाद भी प्रचलित है क्षणिकवाद भी उनमें प्रचलित है ये उनके भी अलग अलग भेद है जैसे कि वैदिक धर्मियों में हिंदुओं में बहुत सारी भिन्न भिन्न मान्यता है अद्वैत भी है द्वैत भी है त्रैत भी है उसमें उस से ये जो नाम उन्होंने लिखे हैं उससे समानता है इसलिए वो नाम लिख दिए उनको छोड़कर के आप सीधे सीधे देखिए क्षणिकवाद देख लिया एक विज्ञानवाद देख लिया अभी शून्यवाद की बात चल रही है उसका भी ये निषेध कर रहे हैं अभी ये प्रक्षिप्त सूत्रों की कुछ घंटा चल रही है तो इस विषय पर और थोड़ी सी बात कर लीजिए बोलिए जी इसमें एक और प्रमाण जो दिया गया है वो तो नगरों का दिया गया है उसका हम तुम क्या समाधान नगर वो कब से है फिर भी इतिहास की बात है की भाई वो यही प्रमाण किया गया है कि ये नगर जो है ये विक्रमादित्य के समय में इनका उद्भव उन्होंने मान सकते ठीक है इस दृष्टि से तो उदयवीर जी ने आनंद प्रकाश इन्हीं को प्रक्षिप्त ही है और ये संज्ञा इन्हीं की है ये इतिहास से तो पता लग ही रहा है अब किसी और की भी हो उस समय कोई और नाम हो हो सकता है जैसे कि कभी अयोध्या नगरी कोई रही हो आज भी कोई अयोध्या नगरी है नाम उसका किसी और का पड़ गया है ये भी हो सकता है एक ही नाम कभी रहा हो प्राचीन काल में और वो नगर भी नष्ट हो गया हो और कहीं दूसरी जगह हो गया हो वो संभावनाएं तो बहुत सारी हो सकती है इसलिए दोनों पक्ष हैं आप इनको प्रक्षिप्त मान के भी चल सकते हैं और जैसा मिल रहा है वो भी हम देख रहे हैं तो कोई बात नहीं है ये तो प्रक्षिप्त मान के इनको पूरा छोड़ देंगे तो आप कहेंगे इनका अर्थ तो बताओ कोई पूछे भाई ये पढ़ाए नहीं आपने तो चलो प्रक्षिप्त है तो प्रक्षिप्त मान करके पढ़ लीजिए और वैसे मान रहे तो वैसे मानके पढ़ लीजिए कि उन नगरों को इनसे प्राचीन स्थिति में भी मान सकते हैं। कल्पना कल्पना कर रहा हूँ संभावना कर रहा हूँ इसमें कोई प्रमाण नहीं है एक संभावना व्यक्त कर रहा हूँ पर ठीक है उनका एक प्रमाण है ही कि भई ये बाद के हैं तो ये तो ग्रंथ तो उतना प्राचीन नहीं है इतना अर्वाचीन नहीं है ये तो प्राचीन है इसलिए प्रक्षिप्त है ठीक है तो चौवालीसवां सूत्र देखा शून्यवादी ने अपनी मान्यता रखी कि शून्यम तत्वम तत्व केवल शून्य ही है कारण बताया कि जितने भी भाव हैं वो नष्ट हो जाएंगे और क्यों नष्ट होंगे तो ये वस्तु का धर्म है विनाश हो जाना ये वस्तु का धर्म है इसलिए शून्य ही तत्व है और कुछ नहीं है तो इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है पैतालीसवां सूत्र बोलेंगे अपवाद मात्रम अबुद्धान अबुद्ध कहते हैं जो बुद्ध नहीं है यानी जो जानकार नहीं है जिसने जाना नहीं है जो मूर्ख है उसको अबुद्ध बोलते हैं ये अज्ञानियों का प्रलाप मात्र है अपवाद मात्रम यानी प्रलाप मात्र है यो अज्ञानी जैसे कुछ भी बोल देता है ऐसा कथन है ये तो ये नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूं अपने विरुद्ध बोल रहा हूं जब ये कहा इन्होंने कि भावो विनश्यति तो विनाश को कौन प्राप्त हो रहा है विनाश को कौन प्राप्त हो रहा है भाव न भाव खुद ही तो स्वीकार कर रहा है भाव विनाश को कौन प्राप्त हो रहा है भाव तो फिर शून्य कैसे हो गया एक तरफ शून्य तत्व कह रहे हैं तो फिर यूं ही कहना चाहिए कि शून्य नष्ट हो रहा है नष्ट भी कहना हो तो किसको कहना चाहिए शून्य को ये कैसे कह दिया भावो विनशति भाई आप भाव तो खुद स्वीकार कर रहे हो नष्ट होगा तो एक अलग बात है बाद में होगा अभी तो भाव मान रहे हो आप उसको या तो फिर कह रहे हैं शून्यम तत्व और ये धर्म किसका है वस्तु धर्मत्वात्नाश से विनाश किसका धर्म है वस्तु का वो वस्तु कौन सी है शून्य से बहन है कोई तो वस्तु है और उसको पता ही नहीं लग रहा है वो अपने ही विरुद्ध बोलता जा रहा है तो ये कैसा कहा बोले इस पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है ये तो प्रलाप मात्रम अबुद्धा जो जानते नहीं है उनका प्रलाप है अब क्या बोले इसपे कई बार कोई ऐसी बात बोल, कह देता है ना कोई वैसे गलत बात कहता है कुछ जोर होता है तो हम समझाते हैं कि भाई ये यूं गलत है ये ठीक नहीं है अब कोई सीधे ही कह रहा है कि देखो रात है अभी कोई ऐसी ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें है कहते हैं अब क्या समझे इसको तो कुछ भी समझाने लायक ही नहीं है मैं समझाऊंगा तो नहीं समझेगा ये तो ऐसे ऐसे बोल रहे तो ये जो कथन है ये प्रलाप मात्र है अमूर्खता से मूर्खता पूर्वक कथन है ये मूर्खों के कथन है ये कोई ध्यान देने वाली बात नहीं ऐसा करके उसको हटाए और क्यों ऐसा और बोले फिर भी कुछ निषेध तो करना पड़ेगा आपको जो बोला है तो, तो अगला सूत्र देखिए छियालीसवा बोलेंगे उभय पक्ष समान क्षेमत्वात अयमअपी अयमअपी मतलब यह भी यह कौन सा यह शून्यवाद भी उभय पक्ष दोनों पक्षों के समान पीछे के दो पक्ष आए थे एक क्षणिकवाद और एक विज्ञानवाद वो जो दो पक्ष थे उनके समान उन उभय पक्ष के समान ही क्षेमत्वाद खेम वाला होने से इसकी ताकत इसकी सुरक्षा कवच कितना है इसका बचाव कितना है उनके समान ही है अर्थात जिन तर्कों से जिन युक्तियों से उन दोनों को खंडन किया था उनसे ये भी खंडित हो जाएगा जिन उपायों से उनको निषेध किया था उन्हीं उपायों से ये भी नष्ट हो जाएगा ये भी खंडित हो जाएगा तो उभ पक्ष समान क्षेमत्वाद दोनों पक्षों के समान ही क्षेत्र वाला इसकी ताकत भी इतनी है उससे भी कम है बल्कि तो आयमअपी यह भी सिद्धांत ठीक नहीं है ये भी खंडित होता है ठीक है अब इसमें दोष भी दिखा रहे हैं साथ में कुछ तर्क कर रहे हैं अगला सूत्र सैतालीसवा बोलेंगे अपुषार्थत्व उभय था बोले शून्य को यदि मानेंगे शून्य बात को मानेंगे तो उभय था दोनों ही प्रकारों से अपरुषार्थता आ जाएगी अपुषार्थता का दोष आ जाएगा व्यर्थता हमारा जो श्रम है वो व्यर्थ हो जाएगा उसको पुरुषार्थ को पुरुषार्थ नहीं कहेंगे तो उस श्रम को श्रम नहीं कहेंगे वो तो बेकार हो जाएगा यूं ही काम किया और व्यर्थ चला जाएगा कैसे कि जब सब शून्य है शून्य ही तत्व है तो ये शून्यवादी भी मुक्ति की बात तो करते हैं और मुक्ति कौन प्राप्त करेगा वो प्राप्त करने वाला भी जो चेतन आत्मा है विज्ञाता है ज्ञानवान है जिसको वो विज्ञान नाम से भी बोल देते हैं, वो है तो यदि आत्मा यानी विज्ञान की दृष्टि से देखें जानवान की दृष्टि से देखें तो आपके पक्ष में तो वो भी शून्य है तो जो शून्य है उसके लिए मुक्ति का प्रयास साधना को बताना वो सब क्या होगा व्यर्थ होगा जो है ही नहीं उसके लिए क्या करना जो साधना करेगा वो कोई होना तो चाहिए जिसके लिए साधना की जा रही है जिसके लिए साधना का उपदेश है वो होना तो चाहिए अगर वो है ही नहीं तो क्या पुरुषार्थता है वहां पर तो एक तो इस पक्ष में और दूसरे पक्ष में कि साधना करके जिसको प्राप्त करना है मुक्ति को प्राप्त करना है मोक्ष को प्राप्त करना है वो इनके सिद्धांत में क्या होगा वो भी शून्य ही कहलाएगा शून्यम तत्त्वम जब सब कुछ शून्य ही शून्य है शून्य के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं तो मुक्ति भी क्या होगी शून्य होगी तो शून्य के लिए क्या प्रयत्न किया जाए तो कुछ है ही नहीं उसके लिए प्रयत्न करना मुक्तता है वो अपुषार्थत्व है तो चाहे आत्मा की दृष्टि से देखें और चाहे लक्ष्य की दृष्टि से देखे दोनों ही तरह से उभयता अपुषार्थता आएगी इसलिए कहना अपुषार्थत्व उभय तो आपके पक्ष में तो कोई साधना आदि रहेगी नहीं जबकि वो भी साधना का अनुष्ठान करते हैं बताते हैं ऐसा करो ऐसा करो ये करना चाहिए तप तपस्या वो सब बताते हैं बोले तो शून्य सिद्धांत को शून्यवाद को मानते हुए तो आपकी ये सारी चीजें व्यर्थ है या तो इन सब चीजों को आप मानते हो साधना आदि को तो हम भी मानते हैं तो आप शून्यवाद मत बोलो शून्य नहीं है कोई है जिसके लिए ये साधना की जा रही है कोई लक्ष्य है जिसको प्राप्त करने के लिए साधना की जा रही है तो उनका अस्तित्व तो है उसको शून्य तो नहीं कह सकते तो कहा अ पुरुषार्थत्व उभय था ठीक तो है तो यहां तक इन्होंने शून्यवाद को भी खंडित किया किन्हीं को कुछ पूछना है हो गया कुछ और जिसके लिए उपासना साधन कुछ नहीं शु, तत, तत, तत्व तो उपासना करते हैं ध्यान करते हैं शून्य की उपासना करते हैं है? इसीलिए तो ये प्रहलाप मातरम कहावाध मातरम अबुद्धा नाम बोले क्या अब आप कुछ पूछ रहे हो मैं क्या उत्तर दू उनसे भी पूछेंगे वो क्या उत्तर देंगे बोले इस चक्र से जन्म मरण के चक्र से छूटना है मान लो ऐसा बोल दिया तो फिर आप प्रश्न करेंगे जब शून्य है तो जन्म मरण क्या किसका क्या क्यों किसमें बंधन किससे बंधन कहीं भी तो उत्तर नहीं आएगा आप पूछते रहिए कोई उत्तर नहीं आएगा इसलिए कहा अपवाद मात्रम अबुद्धा जानते समझते नहीं है कुछ भी बोल दिया कुछ भी समझ लिया बस कोई सिद्धांत पकड़ लिया और उसी को विस्तार किए जा रहे हैं बहुत विस्तार है इनके ग्रंथों का तो इतनी बड़ी संख्या में धन परिवर्तन जो बनते हैं बाबा अम्बेडकर भी बनते गए इतने सारे लोगों के साथ में तो क्या पाने के लिए और क्या छोड़ने के लिए क्या उन... क्या वो ये समझ रहे हैं या इतने सारे लोग बन जाते हैं इसी पीछे क्या कोई मुझे आज में नहीं है अगर आप ये थोड़ा हैं आपके मन में एक सिद्धांत काम कर रहा है कि जिसको ज्यादा लोग माने तो कुछ न कुछ तो वहाँ होना चाहिए ठीक है ना आपने कहा इतने सारे लोग जा रहे हैं अब इतने सारे लोग बीड़ी पीते हैं इतने सारे लोग शराब पीते हैं इतने सारे लोग झूठ बोलते हैं तो कुछ न कुछ तो होना चाहिए उसमें सत्य अब ठीक है उसमें वो सुख मानते हैं जो भी वो समझते हैं लेकिन दोष तो दोष है इसलिए ये कोई प्रमाण नहीं होता प्रमाणों की जहां चर्चा होती है कि बहुत लोग ऐसा मानते हैं इसलिए नहीं अब मान लो वैज्ञानिकों की दृष्टि से देखें वो कोई नई खोज करते हैं हालांकि तो अपने यहां पृथ्वी को गोल मानते ही थे वैदिक धर्म में लेकिन दूसरी जगह जो पृथ्वी को चपटा मानते थे और जो वैज्ञानिक ने ये बताया कि पृथ्वी गोल होती है तो बोले नहीं ये तो गलत है ये तो सारे ही ऐसा मानते हैं वहां के परिप्रेक्ष्य में देखे तो ये कोई आधार नहीं होता है विज्ञान में कौन कितने जा रहे हैं कहाँ भीड़ जा रही है कहाँ अधिक है भीड़ चल बहुत चलती है जानते ही नहीं है और इन बातों का पता ही नहीं होता है उनको कि इनके सिद्धांत क्या है तो प्रस्तुत क्या करते हैं जो अच्छा होता है वही प्रस्तुत करते हैं अब अच्छी बातें तो है शांति से रहना चाहिए अहिंसा का पालन करना चाहिए मैत्री भाव होना चाहिए सौहार्द होना चाहिए सबको समान समझना चाहिए ये बातें तो है ही ना और इधर देखा कि यहाँ पर असमानता है यहाँ अछूत है यहाँ सम्मान नहीं है ये चीजें देखी ना इधर जिस परिवेश में वो रह रहे थे वो तो परिवेश तो गलत ही था तो उसकी प्रतिक्रिया होनी है उसको विपरीत मानेंगे जहां उनको अपेक्षा से ठीक लगेगा वहां जाएंगे ये बहुत बड़ा कारण है इसके लिए वहां ये सिद्धांत के आधार पे नहीं जाया जा रहा है ये जो जीवन चल रहा है उसके आधार पर ये निर्णय होते हैं यहाँ रहते हुए तो हमारे साथ समान व्यवहार नहीं है और स्वीकार नहीं है उनको उनसे कम जानने वाले दुष्ट व्यक्ति व्यवहार में गलत करने वाले भी वो कहते हैं कि मैं मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है इसलिए मैं तो पवित्र हूं और मेरे को आपने छू लिया तो मेरे को नाना पड़ेगा आप मेरे को छू नहीं सकते ये कितनी अस्पृश्यता जो कि गलत है ऐसी ऐसी चीजें बहुत है जुड़ी भी है ये कोई धर्म का स्वरूप नहीं है लेकिन आ गई है उसके कारण प्रतिक्रिया होती है क्यों नहीं जाएगा आदमी अंदर आक्रोश देखिए ना आप हम अपना सोच करके देख ले कि हमारा किसी को हाथ छू जाए और वो हमारे को झड़क दे कि मेरे को क्यों छू, छू लिया तूने और वो जाके स्नान करे कैसा लगेगा आपको हमारे को वो सदियों से कर रहे हैं बार बार हो रही है तो व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा तो ये तो बहुत सारे सामाजिक कारण है जिसलिए ऐसा हुआ लेकिन मूल सिद्धांत जो है वो सिद्धांत तो ठीक है उसको प्रकट बहुत सारा प्रकट भी नहीं करते हैं। उनको इनमें से कौन से जानते हैं जो मूल सिद्धांत वैदिक धर्म को भी मानने वाले मूल सिद्धांतों को कितने जानते हैं कमी जानते हैं ऊपर ऊपर से जो आचरण कर्म कांड है उसमें रहते रहते उस तो बहुत सारी अच्छी बातें मिलती हैं। हाँ जो विस्तार से जाते हैं बुद्धिमान होते हैं गहराई में जाते हैं सिद्धांत और सब कुछ अच्छा चाहते हैं जो सोच समझ के उनके सामने तो ये बातें आई जाती है इसका कैसे अपलाभ करेंगे अब यूं तो अद्वैत भी कितना चल रहा है सारा मिथ्या है ये जगत जगत मिथ्या है कुछ है ही नहीं ये तो भ्रम मात्र है स्वप्नवत है इत्यादि ये सारी बातें कही नहीं जा रही हैं क्या खूब उनके पीछे बहुत सारे चल नहीं रहे क्या होता है हमें सोच करके विवेक से करना है कि क्या ये संभव है ये सृष्टिक्रम के अनुकूल है ये विज्ञान से सम्मत है तर्क युक्ति संगत है जो वास्तविकता है वो हमें मान है ठीक है आगे देखिए तो पिछला हमारा प्रसंग यही चल रहा था कि बंधन का कारण क्या है तो उसमें बहुत सी चीजों पर चर्चा की अब और कुछ बातों के लिए ये कर रहे हैं कि क्या इसके कारण भी कोई बंधन हो सकता है तो कुछ पहले जैसी बातें हैं लेकिन फिर भी यहाँ सूत्र है उनको हम देखते हैं तो 48वां सूत्र बोलेंगे न गति किसी गति विशेष के कारण भी आत्मा का बंधन नहीं होता गति विशेष क्या जैसे हम कहते हैं अंधन तमह प्रविशन्ति, ये विद्या उपास जो भी हम कहते हैं ये केचा आत्महनोजना ततो तो भूये इवते तमो इत्यादि ये जो सारे हैं विभिन्न गतियां हैं गति विशेष है वहां चले गए इस मनुष्य में इसमें पशु योनि में वृक्ष में घोर तामसिक शरीरों में ये जो विभिन्न गतिया हैं इन गति विशेष के कारण से हमारा बंधन है और मनुष्य शरीर में आए ये भी एक गति है हम बोलते हैं सामान्यता है ना इसकी देखो तो क्या गति बन गई है दुर्गति अर्थ में भी बोलते हैं अच्छे अर्थ में भी बोलते हैं इसकी तो बहुत गति हो गति शब्द यू वैसे तो क्रिया के लिए आता है जैसे वाहन चल रहा है उसकी कितनी गति है स्पीड कितनी है ऐसे लेकिन एक गति हम इस अर्थ में भी बोलते हैं ना हैं ऐसी स्थिति बन गई ये इसकी ये गति है ये बड़ी तो इसकी इसकी बहुत गति बनेगी गति शब्द भी बोलते हैं बोलते हैं गुस्से में तेरी ऐसी गति बनाऊंगा गत मतलब गति बोलते हैं तेरी ऐसी गति बनाऊंगा कि याद रखेगा गति मतलब ऐसी स्थिति और उसमें क्रिया से जाते हैं तो ये जो विभिन्न शरीरों को प्राप्त करते हैं वो गति तो है दुर्गति तो है अंतमति सुगति हाँ अंत में अच्छी सुमति हो अच्छी मती हो तो सुगति हो जाती है ऐसा भी जो कहते हैं कि अगले जन्म अच्छे होते हैं तो ये जो अगले जन्मों का होना है भिन्न भिन्न शरीरों का मिलना है ये गति विशेष है कोई कहे कि ये जो गतियां विशेष हो रही हैं इनके कारण से ही आत्मा का बंधन है मनुष्य में एक विशेष गति हो गई तो मनुष्य शरीर में बंध गया मछली के शरीर में विशेष गति हो गई गत तो वहां द... बंध गया चिड़िया में हुई तो वहां बंध गया तो इन गति विशेष के कारण से आत्मा का बंधन है यदि कोई ऐसा कहे तो बोले नहीं न गतिविशेषात तो इन गति विशेषो से आत्मा का बंधन नहीं है ये जो विभिन्न गतियां हो रही है गतियां तो है लेकिन ये गतियां आत्मा के बंधन का कारण नहीं है कह नहीं गति हुई है तभी तो बंधन में है लेकिन गति ये मूल कारण नहीं है बंधन का गति क्यों नहीं है बंधन का कारण तो अगला सूत्र बोलिए निष्क्रिय तत् असंभवात जब हम कहेंगे कि गति विशेष के कारण से बंधन है तो किसकी गति विशेष आत्मा की पुरुष की गति विशेष चेतन की गति विशेष जीव की गति विशेष यही तो मानेंगे तो बोले वो गति विशेष आत्मा की तो हो नहीं सकती क्यों नहीं हो सकती निष्क्रिय आत्मा न पुरुष से जो निष्क्रिय पुरुष है या आत्मा है उसकी तद वो गति हो ही नहीं सकती उसमें क्रिया हो ही नहीं सकती आत्मा में अपने आप अप में क्रिया नहीं हो सकती तो गति क्या करेगा उसकी तो गति नहीं हो सकती इसलिए उसकी गति आत्मा की गति तो बंधन का कारण नहीं है आत्मा है पीछे भी बात आई थी यहां भी बात आई है आप में से कई लोग सुनते रहे होंगे जिनको अभी थोड़ी आपत्ति होती है उनकी दृष्टि से बोल रहा हूं उन लोगों ने यह भी सुना होगा कि आत्मा बिना इंद्रियों के बिना शरीर के इधर से उधर भी नहीं हो सकते सुना सुनते रहते हैं ना कि आत्मा अगर शरीर ना हो इंद्रिया न हो तो वो यू करवट भी नहीं बदल सकता यानी एक राई है या बीज है वो यूं पलट जाए ऐसा भी नहीं कर सकता अपनी सामर्थ्य से तिनका भी नहीं उठा सकता एक मिट्टी का कण भी नहीं उठा सकता इतनी तो इसकी सामर्थ्य है और इतनी इसकी क्रिया है बिना इंद्रियों के बिना शरीर के आत्मा कहीं नहीं जा सकता कुछ कर ही नहीं सकता अगर आत्मा क्रियावान है स्वयं कर सकता तो जा सकता था ना या तो परमात्मा उसको ले जाएगा जहां ले जाना है वहां जन्म दे देगा या शरीर के माध्यम से गति होती है जैसा कि हम सब अनुभव कर ही रहे हैं अथवा सूक्ष्म शरीर की गति से मन का वेग भी कहा जाता है मनो जबो देह पैती देहात मन के जव से वेग से सूक्ष्म शरीर की गति से वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है अब उसी ईश्वर की व्यवस्था कह लें सूक्ष्म शरीर कह लें लेकिन आत्मा खुद तो नहीं जा सकता वो भी इस बात का द्योतक है कि आत्मा में अपनी क्रिया नहीं है इसलिए आत्मा किसी गतिविशेष को प्राप्त कर जाए और ये ही उसके बंधन का कारण हो तो ये गति विशेष तो आत्मा के बंधन का कारण नहीं है निष्क्रिय से तत्म्भव जो निष्क्रिय है आत्मा क्रिया रहित है उसमें ये गति विशेष संभव ही नहीं है खुद में तो दूसरा करवाएगा तो हो सकता है खुद का नहीं हो सकता इसलिए गतिविशेष भी बंधन का कारण नहीं है ठीक है आगे देखिए इसी विषय में थोड़ा और आगे कह रहे हैं एक सूत्र दीजिए जी जी बिना जिनती हों के आत्मा को कहीं प्रक्रिया नहीं कुछ भी क्रिया नहीं होती जी तो मृत्यु के अनुसार कोई हमारे कुछ भी नहीं कौन तो तो तो तो तो ले जाता जी तो इंद्रियां यानी ये जो शरीर तो यहाँ रह जाता है ठीक है उसके साथ में सूक्ष्म शरीर भी होता है जो इस संख्या दर्शन में आगे आएगा सूक्ष्म शरीर होता है जिसमें सत्रह अठारह तत्व होते हैं उन अठारह तत्वों के साथ साथ जाता है वो वो साथ में रहते हैं वो प्रकृति से बने हुए होते हैं कार्य द्रव्य होते हैं वो साथ में रहते हैं अकेला आत्मा नहीं रहता है इस शरीर को छोड़ने स्थूल शरीर यहाँ रहता है लेकिन सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है ये चर्चा आगे आएगी एक जी हम तो अभी कर रहे थे की जो ये शरीर है वो दूर का कारण है एक तरफ हम बात करते हैं कि शरीर ही साधन है अनित्य पदार्थ नृत्य को प्राप्त करने के लिए नृत्य की आवश्यकता है और श्लोक में भी आया जन्म जन्म ही मृत्यु का कारण है जन्म ही का है। जन्म दुखों का कारण है। दुखों का कारण है ठीक है दोनों तो तो विरोधी तो बातें नहीं ठीक बात है दोनों बातें ठीक है, हैं। जन्म दुख का कारण है मतलब जन्म लेंगे तो दुख तो आएगा okay. शरीर में आएंगे जन्म मतलब शरीर धारण किया है तो शरीर के कारण से जो होना है असुविधा होनी है वो होगी कम या अधिक और तो दुख तो होगा लेकिन यही शरीर हमें इन दुखों से हटाने वाला भी है शरीर किस लिए दिया है परमात्मा ने इस सृष्टि को किस लिए बनाया है परमात्मा ने भोग और अपवर्ग के लिए योग में भी आता है यहां भी कहेंगे तो इसके लिए ही तो ये बनाया है तो ये सारी चीजें अपवर्ग को दिना... दिलाने में सहायक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए ना परमात्मा ने जब अपवर्ग के लिए हमें भेजा है तो जो शरीर दिया और जो साधन दिए वो अपवर्ग को दिलाने वाले होने चाहिए या अपवर्ग में बाधा डालने वाले होने चाहिए दिलाने, थास। दिलाने, थास। दिलाने थास। वाले होने चाहिए और ऐसा परमात्मा हम कल्पित करें कि वो अपवर्ग में तो हमारे को बुलाना चाहता है और कहता है कि अपवर्ग में जाओ लेकिन साधन ऐसे दे दिए जो उसको बांध के रखें ऐसा कैसा होगा परमात्मा बुद्धिमान तो नहीं होगा ना परमात्मा ने सारे साधन ऐसे दिए हैं कि हम मुक्ति को पा सकें, और इसीलिए हम मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार कर लेते हैं। लेकिन यदि हम उस विधि से नहीं चलेंगे दुरुपयोग करेंगे तो ये बंधन के कारण है नहीं तो नहीं है दुरुपयोग करेंगे वो दुरुपयोग कैसे करेंगे अच्छानता से अविवेक से वही सारी बातें यहां बताएंगे कि आखिर बंधन का कारण क्या है दुख का कारण क्या है तो दोनों में कोई विरोध नहीं है आप एकांगी देखेंगे तो विरोध लगेगा शरीर में दुख है ये भी सत्य है लेकिन शरीर दुखों से छूटने का साधन है ये भी ठीक है कांटे से कांटा निकालते है? या सुई से कांटा निकालते है? तो सुई को थोड़ा चुभ पड़ता है या नहीं? थोड़ा कुरेदना पड़ता है या नहीं? उससे कष्ट होता है या नहीं? होगा कष्ट होगा लेकिन उससे वो काटा निकल जाएगा तो ये शरीर के धर्म के कारण से जो हमें कष्ट होता है भूख, प्यास, सर्दी गर्मी जो हमें कुछ करना होता है उसके लिए आवश्यक करते हैं ये तो करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है लेकिन इन सबकी निवृत्ति भी इसी से होगी पचासवा सूत्र देखिए पीछे जो कहा कि गति विशेष से भी बंधन नहीं होता है क्योंकि निष्क्रिय में वो संभव नहीं है अब उस संदर्भ में एक बात और कह रहे हैं पचासवां सूत्र बोलेंगे मूर्तत्वात घटादिवत समान धर्मापत्त अप सि बोले यदि आत्मा को घट आदि के समान मूर्त मान ले तो उसमें गति भी मानी जा सकती है मैंने कहा कि गति विशेषा तो इसने कहा कि निष्क्रिय में तो गति होती ही नहीं है तो बोले मूर्त जो घटा दी है उनके समान आत्मा को मान लें कैसा परिच्छि मान लें जैसे घड़ा है लोटा है और भी जो चीजें हैं पत्थर है इन इनके समान आत्मा को भी मूर्त मान लें परिच्छि मान ले तब तो गति हो सकती है जैसे घड़े की भी गति होती है तो आत्मा की भी गति हो जाएगी घड़ा भी इधर उधर ले जाया जा सकता है, है। मान लो उस रूप में तो बोले अगर ऐसा मानेंगे आत्मा को घट के समान मूर्त मानेंगे तो घट के जो अन्य समान धर्म है मूर्त चीजों में जो अन्य धर्म होते हैं वो आत्मा में भी मानने पड़ेंगे ये दोष आ जाएगा और ये अपसिद्धांत होगा सिद्धांत के विपरीत बात होगी दूसरे धर्म क्या आ जाएंगे कि घड़े को हम स्पर्श कर सकते हैं तो आत्मा भी फिर स्पर्श वाला हो जाएगा घड़े को हम देख सकते हैं रूपवान है तो आत्मा भी रूपवान हो जाएगा घड़ा अनित्य है नष्ट होने वाला है तो आत्मा भी अनित्य नष्ट होने वाली हो जाएगी तो अन्य समान धर्म भी आ जाएंगे क्योंकि जो मूर्त पदार्थ है उनमें जो धर्म समान रूप से रहते हैं वो फिर आत्मा में भी आने लगेंगे ये दोष आएगा इसलिए आत्मा को घटादी के समान मूर्त तो हम नहीं मान सकते तो मूर्तत्वात घटाती समान धर्मापत्तों समान धर्मों की आपत्ति आने से दोष आने से उसको युक्त तो होने से ये तो अपसिद्धांत हो जाएगा सिद्धांत के विपरीत बात हो जाएगी इसलिए घटके समान भी नहीं मान सकते अगला सूत्र एक क्या बोलेंगे गति श्रुति अपि उपाधि योगात आकाशवत ये कह रहे हैं कि आत्मा की गति तो सुनी जाती है गति श्रुति रपि आत्मा का प्रसंग चल रहा है पुरुष का उसकी गति की श्रुति है शास्त्र में गति के बारे में कहा गया है आपने कहा कि निष्क्रिय तद असंभवात आत्मा तो निष्क्रिय है उसमें तो गति संभव ही नहीं है बोले नहीं शास्त्र में तो ऐसे वचन मिलते हैं जिसमें आत्मा की गति कही गई है गति की श्रुति है शास्त्र ऐसा कह रहे हैं तांसते प्रेत्यां अपी गच्छन्ती वहां जाते हैं मर करके तो जाते हैं तो कौन जाता है किसकी गति कही जा रही है आत्मा की पुरुष की गति तो कही जा रही है तो श्रुति में तो गति कही जा रही है असुर नाम तेलोका अंधे ने तमसावृता कच्चंती ये आत्महनो जना तो आत्महनन करते हैं वो मर करके वहां जाते हैं तो जाने वाला कौन है करता पुरुष है न वेद मंत्र है ना श्रुति है ये तो आप कह रहे हो कि आत्मा में क्रिया नहीं होती गति नहीं होती जबकि श्रुति तो ये कह रही है कि उसकी गति होती है इसी तरह से मान लो प्रश्नों पर निश्चित का भी देते हैं पापे पापम लोकम नयति पाप दुष्ट कर्मों से पाप लोकों में जाता है निकृष्ट लोकों में जाता है तो इस तरह के जो वचन मिलते हैं तो गति की श्रुति तो है शास्त्र में फिर आप क्यों नहीं मान रहे हो तो कह रहे हैं गति श्रुति रपी ये जो कथन है कैसे उपाधि योगात उपाधि के योग के कारण से ये आत्मा में कथन किया जा रहा है उपाधि का मतलब है कि आत्मा जिसके साथ में रहता है जैसे शरीर में रहता है तो ये शरीर एक उपाधि है उसकी आत्मा शरीर में है और शरीर चलेगा तो आत्मा भी चलेगा वास्तव में शरीर चल रहा है क्रिया आत्मा शरीर में हो रही है आत्मा तो साथ के साथ में सवार की तरह से जा रहा है लेकिन फिर भी हम आत्मा की गति कह सकते हैं ये कैसा कथन है उपाधि के योग से उपाधि में चूंकि गति है इसलिए आत्मा में भी गति कही जा रही है ये मुख्य कथन नहीं है ये गौण कथन है आत्मा की मुख्य गति का कथन नहीं है इससे आत्मा की सक्रियता सिद्ध नहीं करेंगे जो तो उपाधि का कथन है इसी तरह से मृत्यु के बाद में जब जाते हैं तो सूक्ष्म शरीर साथ में रहता है जड़ शरीर सूक्ष्म शरीर साथ में रहता है वो उस समय उसकी उपाधि है उसके साथ साथ वो जा रहा है तो ऐसे में आत्मा का कथन भी कर दिया जाता है लेकिन ये कैसा है उपाधि का कथन नहीं है उपाधि के कारण से ये कथन है उपाधि के योग से ये कथन है कैसे जैसे कि आकाशवत आकाश के समान बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं मान लीजिए एक घड़ा है तो घड़े में आकाश है अवकाश है ना आकाश है तो उस घड़े को दूसरी जगह ले जाते हैं तो कहते हैं कि वो घड़े का आकाश यहां आ गया घड़ा घटाकाश अब ये कमरा है मठ है इसके अंदर आकाश है उसका आकाश है यद्यपि आकाश तो में कोई अंतर नहीं है लेकिन उपाधि के कारण से ये जो आवरण है इसके कारण से वहां भेद कथन किया जाता है और उसका आना जाना भी हम गौण रूप से करते हैं तो जो लोग ये कथन करते हैं आकाश का मठाकाश उनकी दृष्टि से कहते हैं जैसे वो लोग गौण रूप से कथन करते हैं ऐसे ही आत्मा के गमन का जो कथन किया जा रहा है गति का कथन किया जा रहा है ये गौण कथन है वास्तविक नहीं है इसलिए इन वचनों से आत्मा क्रियावान है ये सिद्ध नहीं होता है जो आत्महन जन हैं वो जो विभिन्न अंधकारोनियों में, में जाते हैं इस कथन से आत्मा की सक्रियता या क्रियावान होना सिद्ध नहीं होता ये तो उपाधि के योग से ऐसा कहा जा रहा है ठीक है जैसे हम कह देते हैं मैं यहां आया हूं मैं यहाँ आया हूं अब मैं का मतलब हम आत्मा भी ले रहे हैं आत्मा यहां आया है इधर से उधर हम चलते हैं तो ये वास्तव में इससे आत्मा की क्रिया स्वयं की क्रिया सिद्ध नहीं होती है ये तो उपाधि के कथन से होता है आकाश के समान कथन लोग करते हैं वास्तव में आकाश इधर उधर नहीं जाता है आकाश तो वहीं का वहीं रहता है वो सर्वव्यापक है लेकिन चूंकि जैसे लोग कथन कर देते हैं ऐसा कथन होता है वैसा ही ये गौण कथन केवल गौण कथन की दृष्टि से ये उदाहरण मानेंगे तत्वता ये उदाहरण घटता नहीं है यहाँ पर दीजिए चल रहा है इसमें एक असमंजस की स्थिति पैदा हुई कि आत्मा के कारण से शरीर में गति हो रही है या शरीर के कारण से आत्मा में गति हो रही है। मैं आपसे पूछता हूँ आप ही उत्तर देंगे ठीक है जो हमारा प्रचलित यानी परिचित उदाहरण है वो ले लेता हूँ ठीक है अब एक व्यक्ति कार को चला रहा है और वो 50, 60 या 100 की गति से सड़क पे भाग रही है उस स्थिति में मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ कि ये चालक के कारण से चल रही है या कार के कारण से ये गति है दोनों का उसमें प्रयास है कुछ प्रयास चालक का है और कुछ प्रयास उसके कारण दोनों की ही गति दोनों की ही शक्ति चिंता नहीं शक्ति तो दोनों की है गति किसकी हो रही है क्रिया किसकी है दोनों में से जो वो कार में दिख रही है ना ऐसे यहाँ पर भी है ये जो क्रिया दिख रही है एक देह से दूसरे देह में जाने की या हम शरीर में रहते हुए जो गमन गमनागमन करते हैं वो तो सारी क्रियाएं शरीर की हैं और ये शरीर के कारण से हो रही है लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है जैसे कार के लिए कहें आपने कहा कि ये तो जो दिख रही है वो तो कार की है गति पेट्रोल डीजल जो पहिये है उन सब के कारण से हैं तो क्या यू कह सकते हैं अब मैं आपका खंडन करू कि वहां चालक नहीं होगा तो भी चलेगी क्या वो तो अब तो मेरा उत्तर दीजिए ना आप। मैं आपका भी उत्तर दूंगा लेकिन इस स्थिति में ये तो आपका परिचित उदाहरण है आप क्या उत्तर देंगे उसको संभव नहीं है तो जब हम ये कथन करते हैं कि गाड़ी की अपनी क्रिया है उससे ये 150 की गति से जा रही है तब ये अभिप्राय नहीं होता कि चालक के बिना वो चल रही है चालक है मान रहे हैं कोई आपत्ति नहीं है यही तो कहेंगे ना चालक बैठा है चालक का अपना कुछ थोड़ा सा प्रयत्न है कर्म है उसके कारण ये गति बाहर दिख रही है इतनी सारी ऐसे ही आत्मा का इच्छा अनिच्छा प्रीति अप्रीति जान प्रेरणा प्रयत्न ये अंदर चल रहे ना और जैसे वहां उत्तरदाई वो चालक ही है कार कभी उत्तरदाई नहीं होती इसी तरह से यहाँ शरीर में भी आत्मा उत्तरदाई है लेकिन क्रिया किसमें हो रही है गति किसमें हो रही है या जब हम उड़ के चले जाते हैं मान लो वायुयान से कोई चालक अपने वायु सैनिक बोले इतना उड़ करके चला गया वो खुद तोड़ ना उड़ करके गया वायुअन के कारण इतना गया है खुद तोड़ ना उड़ सकता है वो बस इसी अर्थ में यहां पढ़ लेंगे धन्यवाद तो गति रपी जो गति की श्रुति भी है वो उपाधि के योग से है आकाश के समय वास्तव में नहीं है वो तो ऐसे शास्त्रों के वचन जहाँ मिलते हैं उसके आधार पर कोई कहने लगे कि देखो यहाँ तो गति लिखी हुई है इसलिए आत्मा तो सक्रिय है इस बात को तो ये भी जानते थे उन शास्त्र वचनों से ये अपरिचित नहीं थे लेकिन उन शास्त्रों वचनों का क्या अर्थ लिया जाना चाहिए वो आत्मा तो अपने आप में स्वयं में तो निष्क्रिय ही है साधनों से उसकी गति होती है इसलिए आत्मा की गति कही जाती है और हम सब कहते हैं कार में जा रहे हैं बोले मैं सौ की गति से आया हूं तेजी से अब मैं आया हूँ वो खंडन करने लगे आप कहा से आएंगे आप तो भाग ही नहीं सकते सौ किलोमीटर प्रति घंटा आप भाग, भाग, भाग के बताओ लेकिन ये कथन अपने आप में गलत भी नहीं है ये गौण कथन होता है वो उपाधि के कथन से कहते हैं उपाधि यानी वो कार चल के आई है और हम कथन किस में कर रहे हैं उस व्यक्ति में कथन कर रहे हैं जब वायुयान चा, चालक कहे कि मैं पांच हजार की या डेढ़ हजार किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया हूँ सुपर सोनिक है वो जितना भी है मैं आया हूँ ये कथन उपाधि के कारण से कथन है वास्तव में तो विमान आया है ऐसे ही आत्मा की गति का जहां वचन भी मिल रहा है शास्त्र में वो उपाधि के योग से कथन है वास्तव में उसकी क्रिया है ऐसा नहीं मान सकते क्योंकि वो होती ही नहीं है उसकी तो इसलिए इन्होंने स्पष्टीकरण इस किया कि गतिश्रुति रपी जो शास्त्रों में आत्मा की गति सुनी भी जाती है तो वो उपाधि के योग से कथन की जाती है जैसे कि आकाश के लिए कथन कर दिया जाता है ठीक है अब आगे देखिए कुछ नीजिए और शरीर जड़ है ये न तो आत्मा चल सकती न शरीर सक सकता इसे चलाने वाला परमात्मा जैसे एक मंदेदी इसने ने जैसे जैसे इस तरीके से सूर्य के क्रदों में ही जाती है सूर्य के क्रेड में फोराई जाती है आत्मा अच्छा। आत्मा हाँ वो तो मृत्यु के बाद आप कह रहे हैं मृत्यु के तो बाद ही कह रहे हैं अच्छा चलो सूर्य की किरणों से आप कथन कर रहे हैं तो ठीक है उस तरह के वचन भी मिलते हैं हवायु तो में जाती है सूर्य किरण में जाती है ये है अभी आप जो गमना गमन करते हैं वो कैसे करते हैं सूर्य की किरणों से अभी भी तो आत्मा चल रही है ना, ना, ना तो सदा तो नहीं ना आत्मा के होने से हम चल रहे है लेकिन वास्तव में क्रिया आत्मा नहीं कर रही है ईश्वरीय व्यवस्था से हमारे शरीर में क्रिया हो रही है क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है जैसे हम ये उदाहरण बहुत दे देते हैं कि माता पिता कहते हैं कि हमने संतान को उत्पन्न किया तो आपने प्रवचन में खूब सुना है ना इसका खंडन बोले तो अहंकार है आपने कहा माता जानती है क्या कि बच्चे को कैसे आंख नाक कान बनाने पिता जानता है क्या कुछ भी नहीं जानता वो केवल था पी लेते है अंदर तो रचना वो तो नहीं है बस ऐसा ही है हमारा भी अहंकार है कि हम सोच रहे हैं कि मैं चल रहा हूं तो चलने की प्रक्रिया तो बताओ उन्होंने सोच ली हो तो या और किसी ने सोची हो कि थोड़ा बताओ तो सही कि आप करते कैसे हो जैसे हम मां से पूछते हैं माँ कहे है कि मैंने तेरे को उत्पन्न किया है तो कहे अच्छा माँ से पूछो कि अच्छा तूने मेरी आंख कैसे बनाई थी और तो माँ क्या है? चुप रहेगी कुछ नहीं पता है ऐसे ही हम जो कर्म कर रहे हैं इतने साल हो गए करते करते जिसकी जितनी भी आयु है जितने भी दशक बीत गए हमारे को इतना अनुभव होने पर भी हम ये नहीं बता सकते कि हम चल कैसे रहे बस इतना ही कहेंगे मैं इच्छा करता हूं और चल रहे भैया आखिर ये पैर उठ कैसे गया ये इतना बड़ा जड़ शरीर आगे बढ़ कैसे गया बताइए कोई बताइए लेकिन हम अपने पे अहंकार यही मान करके चलते हैं कि मैं चला रहा हूँ मैं कर रहा हूं हम अपनी शक्ति से कुछ भी नहीं कर सकते हम तो राजकुमार की तरह से बैठे हुए इच्छा अनिच्छा कर रहे हैं बस और परमात्मा की व्यवस्था से ये सारी चीजें हो रही हैं हम पढ़ रहे हैं तो परमात्मा की सहायता से पढ़ रहे हैं नहीं तो हम पढ़ ही नहीं सकते तो ये आंख नहीं देख सकते हमें पता है आंख कैसे देखेगी हमें पता है हम कैसे बोलेंगे हमें पता है कि हम कैसे सुनेंगे सामने से ध्वनि आ रही है हम कैसे सुनेंगे पता है कुछ हमारे को अंदर कैसे उसका बोध होगा उस शब्द का ये अर्थ लिया जाएगा कैसे लिया जाएगा पता है कुछ हमारे को कुछ भी नहीं पता हम कुछ चीजों को तो बोलते हैं जैसे मैंने एक बच्चों का उदाहरण दिया गर्भ का हम ये भी बोलते रहते हैं प्रवचनों में कि हमने खाना खा लिया उसके बाद अंदर क्या हो रहा है हम कुछ कर रहे हैं क्या हमने तो खा लिया चबा लिया अंदर गया पानी पी लेते हैं अब बाकी जो प्रक्रिया चल रही है वो तो किसी और की व्यवस्था से चल रही है तो उसमें हम अपना अहंकार नहीं लाते ना कि मैं पचा रहा हूं और कोई कह सकता है कि मैं बहुत अच्छा पचा लेता हूँ मैं बहुत अच्छा बहुत अधिक भोजन कर लेता हूँ कोई कह सकता है लेकिन वास्तव में क्या पचा रहे हैं कुछ भी नहीं और कह रही ये गोली है इससे पाचन अच्छा होता है अब तो गोली तो थोड़ी सी परिस्थिति तो पैदा करती है बाकी पाचन कौन कर रहा है वो श्राव से निकल रहे हैं वो गतियां किससे हो रही है तो ऐसे ही हम जितनी क्रियाएं कर रहे हैं हम कैसे कर रहे हैं हमें पता ही नहीं है इन हाथ पैर की मांसपेशियों का अंदर नाड़ियां हैं तंत्रिका तंत्र है नर्वस सिस्टम है उसका कैसे उपयोग कर रहे पता है कुछ हमारे को कौन कौन सी नाड़ियां जा रही हैं, उसको प्रेरित करना है जैसे स्विच दबाना है ऐसे यहां मस्तिष्क में कोई स्विच दबाना है हमारे को कि भाई हाथ को वाला स्विच दबाओ जैसे रोबोट के लिए करते हैं ना कि चलो ये करो तो इसका हाथ उठेगा ये करो तो पैर उठेगा ऐसे हम कुछ पता है कि अब हाथ को उठाना है तो अब यहां ये करना है पांच उंगलियों में से इस उंगली को उठाना है तो इसके लिए ये करना है कुछ पता है क्या हमारे को कुछ भी नहीं पता तो हम कहा कर रहे हैं लेकिन कर्तृत्व हमारा ही रहेगा इसमें कोई दो नहीं है क्योंकि चेतन हमें क्योंकि हमारी इच्छा अनिच्छा के अनुरूप यहाँ क्रियाएं हो रही हैं वो परमात्मा की व्यवस्था से हो रही हैं अगर हम इच्छा अनिच्छा नहीं करेंगे तो वो क्रियाएं वहां नहीं होंगी इसलिए उत्तरदायित्व तो हमारा ही है पाप और पुण्य का वहां परमात्मा उत्तरदायी नहीं है बिल्कुल भी उसने तो व्यवस्था दी हुई है बस इसलिए आत्मा तो निष्क्रिय है निष्क्रिय होते हुए भी परमात्मा की सहायता से और प्रकृति की सहायता से क्रियाएं हो रही है ये जो हाथ उठ रहा है ये परमात्मा भी नहीं उठा रहा है सीधा ये जो ऊर्जा है ये परमात्मा की नहीं है ये प्रकृति की है ये जो क्रिया हो रही है वो भी जड़ में हो रही है लेकिन परमात्मा ने जड़ को ऐसा बना करके व्यवस्थित किया है कि हमारे सारे कार्य हो पा रहे तंत्र परमात्मा ने बनाया व्यवस्था परमात्मा ने दी है यही तो रचना है उसकी लेकिन शरीर में जो गर्मी हो रही है वो गर्मी परमात्मा ने नहीं दी है परमात्मा की सीधी सीधी खुदकी नहीं है परमात्मा की व्यवस्था से जड़ सूर्य से प्रकृति से होकर के ये हमारे लिए उपयोगी हो रही है तो एक और प्रसंग देख लेते हैं पीछे आ चुका है थोड़ा सा सरल है उससे इनको दीजिए यानी हम परमात्मा का ही किया हुआ तो परमात्मा का जो किया हुआ है उसी को ही परमात्मा का किया हुआ मानना है अब लकवा क्यों होता है तो उसमें बहुत से कारण हो सकते हैं चोट भी हो सकता है उच्च रक्तचाप हो सकता है ब्रेन हेमरेज हो गया हमने ध्यान नहीं दिया अब उच्च रक्तचाप हुआ मस्तिष्क में रक्तस्राव हुआ ब्रेन हेमरेज हो गया कोई चोट लग गई क्यों हुई कोई नस दब गई यहाँ नाड़ी में वो हो गया क्यों हुआ क्योंकि हमने शरीर की जैसी देखभाल की उसके अनुसार वो घिसेगी पिटेगी तो कुछ तो हमने तनाव को बढ़ा के रखा उच्च रक्तचाप है नस फट गई हमारी वो दबाव आ गया मस्तिष्क में तो लकवा तो आएगा ही हम बहुत तनाव में है ये सब कौन कर रहा है यानी इन सबकी का जिम्मेदार कौन है चेतनात्मा वो शांत नहीं रह पा रहा है वो विवेक युक्त नहीं है खानपान ठीक नहीं है दिनचर्या ठीक नहीं है तो हमारे द्वारा इसका दुरुपयोग किया गया है तो परमात्मा ने ये व्यवस्था भी दे रखी है कि दुरुपयोग करेंगे तो गलत हो गई, व्यवस्था दे रखी है यूं कहो कि उस, उसकी व्यवस्था से बाहर का है अब मान लो मोटर गाड़ी लेकर के जा रहे हैं और खूब गड्ढो के अंदर खूब तेजी से चला रहा है तो उसका कमानी वो एक्सेल वगैरह टूटेगा ना टूटेगा ना वो तो फैक्ट्री वाले ने ये व्यवस्था कर रखी है पहले से कि वो टूटेगा ऐसा करोगे तो।, तो वो जैसा बना सकता था जैसा बन सकता था वैसा बना दिया अब हम उस नियम का पालन नहीं कर रहे तो टूट जाता है प्रकृति तो जैसी बन सकती थी अच्छे से अच्छा परमात्मा ने बना के दे दिया और अब हम उसका पालन नहीं कर रहे तो लकवा भी हो जाता है सब कुछ परमात्मा कर रहा है ये बिल्कुल अलग अर्थ में चली जाएगी बात ऐसा नहीं कह रहा चोरी भी, कर भी कर परमात्मा करवा रहा है ठीक है सब दुर्घटनाएं भी परमात्मा करवा रहा है ऐसा नहीं परमात्मा करवा रहा है का ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं है वो समझने की बात है कई बार हम अतिभाव में कहते हैं सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है क्योंकि यदि हमने ये नहीं कहा कि सब कुछ परमात्मा कर रहा है तो फिर परमात्मा तो की महत्ता क्या हुई ऐसा अति भक्ति अति अंध अति भक्ति में अंध भक्ति में हम ऐसा बोलने लगते हैं क्योंकि परमात्मा तो सब कुछ कर सकता है और परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है ये भिन्न अर्थ में चला जाता है वैदिक दृष्टि से ऐसा नहीं समझना चाहिए तो कर्तृत्व हमारा है परमात्मा जो कर रहा है उसको उसका ही मानेंगे कि ये परमात्मा कर रहा है और हम जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं वो भेद करके देखना होगा यही तो विवेक है नहीं तो फिर ठीक है सब कुछ परमात्मा कर रहा है हम गुलाम हुए वो भी परमात्मा ने कि बनाया ना में क्या करना है अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काच दास मलुका कह गए सबके दाताराम ये सब कुछ परमात्मा ही करा रहा है वो ही कर रहे हैं तो फिर ठीक है हम निष्क्रिय हो जाएंगे ये वैदिक दृष्टि बिल्कुल जी हाँ निष्क्रिय होते हुए भी कर्तृत्व उसका है क्योंकि वो चेतन है यही बात है यही समझने की बात है हम सोचते हैं करता है तो उसमें क्रिया भी होनी चाहिए अच्छा बताइए परमात्मा सृष्टि का करता है या नहीं है? है कौन सी क्रिया होती है परमात्मा में कौन सी क्रिया होती है परमात्मा में अब सोचने लग गए था कोई उत्तर नहीं हुआ कि सारी दुनिया परमात्मा की है उनको दीजिए मैं प्रश्न का उत्तर दीजिए आपने कहा कि जो करता होता है वो बिना क्रिया के हो सकता है क्या तो जिस विषय को आप मानते हैं उसी में मैं कह रहा हूँ कि परमात्मा सृष्टि का करता है यह आप मानते हैं मैं पूछ रहा हूँ परमात्मा में क्रिया होती है क्या करता है तो क्रिया भी होनी चाहिए बताइए कौन सी क्रिया होती है अब देखो क्रिया प्रकृति में होती है इसका मतलब है आप ये स्वीकार कर गए कि परमात्मा में क्रिया नहीं होती है परमात्मा को कर्ता भी मान रहे हैं और क्रिया भी नहीं होती है तो आप अपने सिद्धांत के विपरीत बोल गए आपने मेरी बात को स्वीकार कर लिया मैं यही तो कह रहा था कि कर्ता होते हुए भी क्रिया हो यह आवश्यक नहीं है और जिसमें क्रिया होती है उसको कर्ता कहा जाए यह आवश्यक नहीं है ये गाड़ियां चल रही है और चल रही है इनमें क्रियाएं हो रही है इनको कर्ता कहते हैं कभी हम ये कोई नियम नहीं है कि जहाँ क्रिया हो उसको हम कर्ता कहें ही अथवा जो जो करता होता है उसमें क्रिया हो ही ये आवश्यक नहीं है अच्छा दूसरे कोई बोलना चाहे तो बोले परमात्मा की क्रिया ये तो चुप रह गए क्योंकि इनके मन में कुछ और बात आ गई क्योंकि ये परमात्मा को सर्वव्यापक मानते हैं अब जो सर्वव्यापक है सब जगह है उसमें क्रिया कहां से होगी क्रिया तो एक देशी में होती है ना कोई इधर से उधर जा रहा है तो क्रिया तो एक देशी में ही होगी अब परमात्मा को ये सर्वव्यापक मानते हैं तो बोल ही नहीं सकते कि अब कैसे <खिया> <णगे> बोले कि परमात्मा यहां से वहां चला गया अब ऐसा बोलते ही तो उसकी सर्वव्यापकता नष्ट हो जाएगी क्रिया एक देशी में ही होगी परमात्मा में जो की सर्वव्यापक है उसमें देशांतरगमन क्रिया मतलब देशांतरगमन होता है वो सब जगह है सब देशों में तो देशांतर में कहा जाएगा तो जब परमात्मा में आपने स्वीकार कर लिया यहां भी स्वीकार कर सकते हैं हाँ थोड़ी देर लगेगी आपको क्योंकि अब तक जो सोचते रहे हैं ये उसके अनुरूप नहीं है थोड़ा अटपटा लग रहा है ठीक नहीं बैठ रहा है एक विचार करेंगे सारा तर्क युक्ति से कहेंगे अब शास्त्र भी कह रहा है तो कुछ तो आधार है ना इसका यू ही थोड़ा ना बोल दिया इसने एक दर्शन है ये महर्षि का लिखा हुआ है तो वो सोचने के लिए हम अब तक किससे क्या सुनते रहे हैं ये एक अलग बात है हम अब तक क्या मानते रहे हैं अब हम किनसे भी उपदेश सुनते हो चाहे विद्वानों से चाहे सन्यासियों से योगियों से जो भी भी सुनते हैं उनका प्रमाण अधिक मानेंगे या ऋषियों का शास्त्र का प्रमाण अधिक मानेंगे मानना पड़ेगा वेद का प्रमाण है मानना पड़ेगा तो दृष्टि है ये उन बातों का खंडन नहीं कर रहे हैं कि आत्मा करता नहीं है मैं बार बार बोल रहा हूँ कर्म का भोक्ता आत्मा है ये स्वीकार कर रहे हैं आगे आपको स्वयं को वो सूत्र मिलेंगे और पूरा शास्त्र पढ़ लेंगे तब आपको इनकी दृष्टि पूरी रहे हाँ ये ये बात ठीक है तो अभी आज का विषय इतना ही रखते हैं तीन बार ओम का उच्चारण ओ... सभी को सादर अभिवादन ओम श्री